विवेक चुनावी जी तीन श्लोक तक विचार हुआ था जिसमें समाधि का निर्पण कर रहे थे समाधि माने ब्रह्माकार वृत्ति में जाने का नाम समाधि यहां की समाधि यही है देह के आदि भूला हुआ माने उस वृत्ति में जाएगा तो ये अपने भूलता है जैसे जागृत से स्वप्न में जाते समय में जब तक जागृत का भान होता है तब तक, तक स्वप्न नहीं होता जब एक विशेष वृत्ति व्यक्ति बना लेता है वहां यानी इसको बिल्कुल भूलना होता है उस काल में जागृत व स्वप्न काल में भूल जाता है अथवा स्वप्न से सुसुप्ति में जाते समय में जाता तो वही व्यक्ति जाता है विशेष वृत्ति में कुछ आशक्त तो हो जाता है जिस कारण इधर वाला छूट जाता है मैं भूलू करके कहेंगे तो भूलेगा नहीं तो इसको भूलने लेके एक विशेष वृत्ति बनानी पड़ेगी उस तो विशेष वृत्ति क्या आत्माकार जैसे जागृत से स्वप्न में जाते समय में जब तक जागृत के विषयों का चिंतन चलता है तब तक निद्रा नहीं होती है। किसी किसी दिन जागृत के चिंतन प्रबल होता है पूरी रात नींद होती ही नहीं स्वप्न में जा ही नहीं पाता ऐसा होता तो वो स्वप्न में जाने से पूर्व क्षण में ऐसा एक विशेष आकार में मन प्रगाढ़ रूप से मन पकड़ लेता है उसको तो विशेष एक आकार को पकड़ता है तो उसी में तल्लींग हो जाता है मन तो फिर ये दरवाजा बंद हो जाता है इधर स्वप्न में जाना माने यही होता है जब स्वप्न में पहुंचने से कुछ पहले आपको पता लगता है अब निद्रा आ रही है माने एक विषय को विशेष विषय को पकड़ लेता है गहराई इसे उसको पकड़ने लगता है तो इधर जागरक उस समय दरवाजा बंद होता है स्वप्न की तरफ जाता है वही स्थिति सुसुप्ति की है जब स्वप्न में भी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं जैसे यहां वैसे उस प्रकार से चलता है व्यवहार यहाँ वहाँ अंतर तो होता नहीं है हम ही होते हैं जो हम यहाँ अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं वही हम होते हैं हाँ ये दुनिया बदल जाती है वो दुनिया दूसरी होती है इसी प्रकार की दुनिया होती है सब सुन। देखना सुनना लेन देन करना व्यवहार होता है तो स्वप्न देख रहा है देखते, देखते देखते देखते एक ऐसा स्थान में पहुंचता है व्यक्ति बिल्कुल गुमसुम अवस्था में पहुंच जाता है जिसको सुसुप्ति कहता तो वो जो कुछ वृत्ति बना रहा था स्वप्न में बासनाजन्य वृत्ति बना रहा था बनाते बनाते सारी वृत्ति हट गई कैसी हटी एक विशेष वृत्ति में घुस गया है ऐसा हो जाता है सुष्मी पहुंचता है वैसे यहां के समाधि ब्रह्मागार वृत्ति को समाधि को, तो। उस ब्रह्म में तत्परता हो आत्मा में तत्परता हो चलते चलते चलते उसमें इतनी गहराए से उसको तो पकड़ लिया तो उस वृत्ति में गया तो बाह्यवृत्तियां सारी चली गई वो समाधि ब्रह्मागार वृत्ति को समाधि कहते हैं वेदांत श्रवण किया जानकारी मिल गई पहले तो जानकारी मिलनी चाहिए उस आत्म संबंधी जानकारी उपनिषद वाक्यों के द्वारा या उपनिषद के पोषक वाक्य हैं पुराण हैं अथवा वृत्ति ग्रंथ हैं इनके द्वारा पता लगा श्रवण पहले श्रवण चाहिए श्रवण हो गया जानकारी मिलेगी उसके बाद में कुछ संक्षय होता था तो उसने आपको छानबीन करने के आपके पास विवेक है मनन किया आपने विशेष विचार किया उसमें मनन हुआ मनन के बाद में एक निष्कर्ष निकल जाता है पहले सुनते हैं किसी विषय को लेकर के हम उसके बाद में उसमें रिसर्च करने लग जाते हैं तो एक निष्कर्ष निकल जाता है जो निष्कर्ष निकलता है उसमें फिर मन को स्थिर बना के रखने का नाम है निधिध्यास उपनिषदों के द्वारा जो तो निष्कर्ष निकलेगा जीव ब्रह्म के ऐके यही निकलना है यही निष्कर्ष निकलना है यहाँ दूसरे कोई देवी देवताओं की कहानी तो होती नहीं यहाँ उस निष्कर्ष जब निकला श्रवण और मनन के बाद फिर उसमें दृष्टि को बनाए रखना उसी को कहते हैं निधि ध्यास वेदांत के निधिध्यासन यही है तो निधि पहले तो हल्की फुल्की होगी निधि काल में साधक के कवि आत्माकार वृत्ति में जाना कभी विषयाकार वृत्ति में आना बाहर भीतर बाहर भीतर पहले शुरुआती तो ये रहेगा करते करते उसमें बहुत आसक्ति हो गई आत्मा के तरफ तो प्रगाढ़ता आ जाएगी प्रगाढ़ता आने पर वो समाधि कहते हैं उसको आत्माकार वृत्ति को उस वृत्ति में बैठ जाता है जब वो उसको कहते हैं समाधि यही है उसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा एकाएक समाधि लगनी नहीं है करना यही है जो आपके पास साधन है इंद्रियां हैं बहिर्मुख है इनको नियंत्रण करना पड़ेगा पहले इंद्रियां अगर बस में आ गई तो मन बस में होगा मन बस में होगा तो बुद्धि बस में होगी बुद्धि बस में होगी तो आत्मा में पहुंच पाएंगे आप यही ये साधन आपके पास तो कठोर में जो लय प्रक्रिया बताई गई थी तो वो वो प्रक्रिया को यहां बताते हैं वाणी को पहले मन में लय दे इत्यादि है लय प्रक्रियात्म्छ बुद्गौद बुद्धि साक्षिणे तम चा पूर्णात्मन निर्विके विलाप्य शांतिम तुद्धि युद्धिसाक्षिणी परमां शांति आपकी मांग है शांति चाहिए आप अशांति अपने को अशांति नहीं चाहते हर व्यक्ति अपने को शांति चाहता है तो शांति का माहौल अपनाना आए तो यह काम करना पड़ेगा अशांति सामने व सामने वाला एक उद्बोधक बंदा है वास्तव में वो अशांति नहीं देता अशांति भीतर ही है आपके भीतर सामने वाला एक निमित्त तो बनता है उसका दोष नहीं होता विशेष दोष अपने पास ही है हमारे इंद्रिय नियंत्रण नहीं है मन नियंत्रण नहीं है बुद्धि नियंत्रण में नहीं है इसलिए हमें अशांत होते हैं अशांत होने के का कारण यह है हमारे तो शांति चाहिए तो कहते हैं बाचम नियछ आत्मनी या आत्मा शब्द का अर्थ मन वाणी को मन में लय कर दे नियंत्रण कर दे बाचम आत्मनि या आत्मा शब्द का अर्थ मन मन में लय कर दे वाणी को और तम माने जो आत्मा है मन उसको धीम निय बुद्ध नियच बुद्धि में लय कर दे उसको मन को भी बुद्धि में लय करे और धीम ये अच्छा बुद्धि साक्षी और बुद्धि को क्या करे बुद्धि के जो साक्षी है बष्टि आत्मा बुद्धि के साक्षी मेरी बुद्धि काम करती कि नहीं मैं देख रहा हूं वो बुद्धि साक्षी होता है उसमें लय करते उस रूप से देखे और तमचा परिपूर्णात्मा ने निर्भिकल को जो बुद्धि का साक्षी है वो बेष्टि होता है एक एक शरीर में बुद्धि को देखने वाला उसको भी जो पूर्णात्मा निर्विकल्प तत्व में ले कर दे तो उस भाव में बैठे माने मैं सच्चिदानंद आत्मा इस भाव में बैठना विलाप्य उसमें उस साक्षी उस को भी माने बुद्धि के साक्षियों को भी विलापन करके परमाम शांति बगर से उस काल में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा अगर इतना कर सको तो परम शांति का सेवन करो परम शांति चाहिए इंद्रिय को सबसे पहले नियंत्रण करो और इंद्रिया नियंत्रण के बाद मन नियंत्रण होगा मन को पहले काबू नहीं कर सकते हैं। पहले इंद्रिय को काबू करना पड़ेगा इंद्रिय नियंत्रण हो गए तो मन में मन को काबू करना तब फिर मन काबू करने का साधन होता है मन को बुद्धि में लय करें मन नियंत्रण होने के बाद बुद्धि के नियंत्रण वो बुद्धि को नियंत्रण करने माने बुद्धि के साक्षी रूप में देखे बुद्धि को जानने वाला पहुंच जाए दृष्टि वहां पहुंच जाए माने कीमती चीज मिलने पर छोटे वस्तु को व्यक्ति छोड़ देता है उस ढंग से आगे जाते जाते जो व्यष्टि साक्षी है उसको भी कूटस् साक्षी जो कूटस्थ साक्षी है निर्वगार साक्षी उसमें लय करके शांत मिल सके वहां कोई विक्षेप नहीं होता आत्माकार वृत्ति में रहो ऐसा कहा देह प्राण मनो बुद्धि आदि भी रूपादि भी ये सामयोग तोगिना देह प्राणेन्द्रिय मनो बुद्धिया तालात्म्य होने के ठिकाना जो है ना हमारे पास या आत्मा को धोखा के लिए साधन यही बनते हैं देह। फूल शरीर में तादाद में हो जाता है मैं मनुष्य हूं कहने लग जाता है और मनुष्य हूं जब बुद्धि आएगी गई तो मनुष्योचित व्यवहार में लग जाएगा फिर आत्माघार वृत्ति में नहीं रहेगा वो ये शरीर आत्मा बुद्धि शरीर में जब हो जाती है तो फिर मनुष्योचित व्यवहार में लगेगा वो आत्माघार वृत्ति में नहीं रहेगा एक उपाधि है शरीर जैसे मैं चलता हूँ फिरता हूं बोलते समय मैं शरीर में, में तादात ता करके बोलता है ये आत्मा और दूसरी उपाधि है प्राण मैं भूखा हूं प्यासा हूं मैं इनको प्राण में जोड़ता है ये आत्मा की उपाधि तीसरे उपाधि है इंद्रिया मैं देखता हूं आठ में एकता करके बोलता है उस काल आत्मा मैं सुनता हूं मैंने कान में एकता करके बोलता है मैं छूता हूं मैंने तो इंद्रियों में एकता करके बोलने की आदत है तो ये देहा उपाधि है आत्मा की प्राण उपाधि है इंद्रिया दस इंद्रिया, हैं। इंद्रियों। इंद्रिया है पांच कर्म इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिया ये सब उपाधि है आत्मा और मन मन भी उपाधि है जो सुख दुख के जब ख्याल करते समय मन के साथ एकता करके करता है मैं सुखी हूं दुखी हूं बोलते समय मन के साथ तादात्म करके बोलता है ये मन भी उपाधि है उसकी और बुद्धि बुद्धि भी उपाधि है मैं ज्ञानी हूं ध्यान हूं बोलते समय बुद्धि में एकता करता है इन उपाधियों के द्वारा इन उपाधियों से क्या हो यही वृत्ति समायोग जिन जिन वृत्ति से इसका समायोग होता है संबंध होता है माने फूल शरीर के साथ संबंध फूल वृत्ति से अथवा सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध आत्मा का जो कल्पित संबंध होता है तत्तदभावों से योगिना उस काल में अपने आप को भूल जाता है ये योगी माने यहां साधक तो उस काल में वही बनकर के व्यवहार करता है फूल शरीर उपाधि में जब चिपटा होगा तो मैं मनुष्य हो करके चलता है उसका जब मैं देखता हूं करके बोलता है तो आंख में एकता करके बोल रहा है उस काल में अपनी सत्ता अलग नहीं कर पाता है अपने को आंख रूप में मानता है मैं सुनता हूं जब बोलता है तो कान के साथ एकता करके अपने को कान रूप में मानता है मैं कान के साक्षी हूं ऐसा नहीं समझता जब मन सुख दुख की अनुभूति जब करता है ये मन में एकता करके करता है तत्त भाव से ना उसका वही भाव में व्यवहार करता है व्यक्ति जहां उसके तादात में हो गया है तादात में यही ठिकाना है शरीर है इंद्रिया हैं प्राण है मन है बुद्धि है बाह्य विषय भी होता है कभी कभी कभ कभी भाई मरती है तो बोलता हाय मैं मर गया ये मैं को वहां भी पहुंचाता है जितनी विड़म्बना है माने ये शरीर तक तो मई बोलता ही है किन्तु शरीर से बाहर भी पहुंचाता है यह ज्ञान की महिमा ऐसी पुत्र मरा कोई घटना घटी अपने इष्ट में कहता है मैं मरा बोल जाता वहां तक मैं पहुंचाता है तो यह जिस जिस में, जिन जिन इंद्रियों के द्वारा वृत्ति बनती है उसी भाव को उस काल में प्राप्त होता गया उस काल में मैं आत्मा इनसे भिन्न न हूं ऐसी बुद्धि में नहीं रहता जैसे अभी मनुष्याकार थोड़े शरीर में तादाद में है तो आत्मा अभी मनुष्याकार में पाया जा रहा है मैं मनुष्य हूं ऐसा बोलता है ये नहीं कि इसको ये पता नहीं अभी मैं मनुष्य नहीं हूं अलग हूं ये बुद्धि नहीं होती है जब मनुष्य उचित व्यवहार करता है फूल शरीर की वृत्ति अपनाता है जिस काल में उस काल में मनुष्य रूप में होगा वो आत्मा तो आ, चक्षु संबंधी व्यापार जब चलता है तो उस काल में चक्षु में उसकी एकता हुई होगी उस काल में इसको ख्याल नहीं होता कि मैं आंख से भिन्न हूं आंख से भिन्न हूं हो तो फिर ये व्यवहार न हो दादात्म करके करता ये गेर वृत्ति समायोग जिन जिन वृत्ति के साथ इसका समायोग होगा संबंध होगा आत्मा का तत्त भावो असोगिना इस योगी का वही वही भाव होता है वही वही धर्म मान करके चलता है ऐसा उसी प्राप्ति होती है ऐसा तन निवृत्तिया मुने सम्य सर्वो परमणम सुखम संदृश्यते सदानंद रसानुभव विप्लव तन्निवृत्त्या मुने सम्य सर्वोपरम सुखम संदृश्यते रसानु रसानुभव विप्ल तत्वृत्त्या उसकी निवृत्ति से किसकी निवृत्ति जहां जहां तादाद में हो रहा था फूल शरीर में तादाद में होने पर मैं मनुष्य हूं कहता था अपने को मनुष्योचित व्यवहार करता था फूल शरीर में तादाद होने के कारण उस समय में मैं आत्मा हूं नहीं बुद्धि होती क्या बुद्धि होती मैं मनुष्य हूं और मनुष्य का जो कर्तव्य वो अपना आगे चलता है एक वृत्ति ये और दस इंद्रिया हैं वो दस प्रकार की वृत्ति होती है उसकी चक्षु के व्यापार देखना जब देखते समय में अपने को आंख से भिन्न नहीं कर पाता अपने को चक्षु ही मान के चलता है सुनते समय में अपने को कान से भिन्न नहीं मान पाता क्यों उसके साथ संबंध है तो अपने को कांग रूप में ही मानता है सोचते हाँ। समय में मन से भिन्न नहीं कर पाता अपने को मन समझता है तत्प्रयुक्त व्यवहार करता है इत्यादि जो हो रहा था उन तन निवृत्तियां वो वृत्तियों के निवृत्ति होने पर थोड़ा शरीर भी अपने में नहीं ला रहा है सूक्ष्म शरीर भी अपने में नहीं ला रहा है और मन भी नहीं बुद्धि भी नहीं ऐसी नहीं उसकी निवृत्ति हो गई जो तत्त शरीराधि व्यवहार के कारण बनने वाली वृत्ति की निवृतिकाल में माने मैं स्थूल शरीर नहीं हूं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं मन नहीं प्राण नहीं बुद्धि नहीं ऐसे भाव में जब जाता है तो इनकी निवृत्ति हो गई पहले जो मनुष्यदि व्यवहार करना ये व्यापार की निवृत्ति हो जाती है उसमें तन निवृत्तियां मुनि वो किसको होगा मुनि को होगा मुनि कर सकता वहां व्यक्ति नहीं कर सकता उसकी निवृत्ति से जो मुनि है मुनि माने क्या होता है मननाथ मुनि जो तो मननशील व्यक्ति है उसको मुनि कहते हैं शास्त्र मुनि एक उपाधि है मननशील व्यक्ति को मुनि बोलते हैं माने विचार करता है फूल शरीर सूक्ष्म शरीर आत्मा इनका विचार करते करते एक दिन वो इनसे अलग हो जाता वो तो जो विचार करने वाले व्यक्ति वो मुनि कहते हैं के मननात मुनि माने आत्मा अनात्मा विचार जो चलता रहे निरंतर विचार करते करते कि अनात्मा से आत्मा को अलग करेगा एक दिन वो इसलिए उसका नाम मुनि उस मुनि का तो बाह्य शरीर में जो वृत्ति बनती थी शरीर आदि वृत्ति उसकी निवृत्ति होने से सम्यक सर्व उपरमणम सुखम ये जो सारे सारे का उपराम होगा उस काल में विषय नहीं रहेंगे इंद्रियों के साथ शरीर के साथ संबंध काट देता है जब व्यक्ति अपने को अलग करता है विचार से उस काल में विषयों के साथ कोई संबंध नहीं उसका सब उपराम होना सबका विषयों का उपराम होने से सुखम उपराम रूपी जो सुख मिलेगा उसको विषय के अभाव से भी सुख होता है विषय से सुख नहीं होता विषय तो उल्टा ऐसे होते हैं साथ में दुख भी लेकर के आते हैं ऊपर से सुख जैसा लगता है तो साथ में दुख लाते माने दुख रहित केवल सुख विषयों में होता ही नहीं कोई भी विषय होगा जितने कीमती विषय होंगे उतने ज्यादा दुख लेकर आते मान लो किसी का हीरा का टुकड़ा मिल जाए हीरा का टुकड़ा आराम से पेड़ के नीचे सोता था कोई जहां भी पड़ जाता था अपने कम्बल डाल के पड़ता था अब हीरे के टुकड़ा साथ में होगा तो वहां सो नहीं पाएगा वो पेड़ के निकले भाई बनेगा क्या पता रात में कोई आए गला दबा दे कुछ करे मेरे पास हीरा है वो तो हीरे के कारण उसको कष्ट शुरू हो जाएगा अब घर में रखे तब भी किसी के नजर न पड़े यही बुद्धि बनेगी तिजोरी भी रखे तो ताला टूटने का डर हीरा रखा मैंने ख्याल है उसको तो मैंने कोई भी पदार्थ सुख तो देता है भैसे विषय जो होते हैं किंतु साथ में दुख दुखानवित सुख होता है किंतु विषय के अभाव से भी सुख होता है इसके लिए सुसुप्ति एक दृष्टांत है हमारे हम सुसुप्ति अवस्था में पहुंचते हैं हमारे पास ना शरीर है ना इंद्रिय है काल में ना मन है ना कुछ भी नहीं साधन भी नहीं है विषय भी नहीं है फिर भी सुख होता है कि नहीं होता है की गोली खा खा करके वहां पहुंचते हैं किसके लिए सुख के विषय के अभाव से सुख होता है वो स्वरूप सुख कहलाता है तो सुख की अवस्था समाधि अवस्थाओं में जो सुख है वो स्वरूप सुख वो विषय धन्य नहीं है और वहां दुखान विद्ध नहीं होता वो सुख वहां कोई कष्ट साथ में नहीं है बाकी कोई भी यहां संसार में पदार्थ हैं विषय हैं, सुख थोड़ा मालूम पड़ रहा है साथ में कष्ट भी है किसी का संतान नहीं होता अभाव काल में दुख देता है मेरा संतान में मेरा संतान ये विषय तो अभाव काल में भी दुख देता है भाव काल में भी दुख देता है सच्चाई है इसको किसी का संतान न हो पहले दुखी हो चलो तो प्रभु की कृपा हो गई संतान हो जाए तब भी वो दुख नहीं जाएगा उसको क्या पता छोटा बच्चा में बालक को कुछ हो जाए बस शुरू हो जाएगा बालक का हो जाए कुछ क्या पता बूगा हो जाए बालक न बोले बस जैसे बालक पैदा नहीं हुआ तब वो बालक का अभाव दुख देता था उसको बालक पैदा हो गया तो सुख नहीं दे पा रहा है साथ साथ दुख है क्या पता गूंगा हो जाए अथवा समाज के लायक ना निकल जाए यह भी एक दुख है घर में बच्चा तो है समाज के लायक ना हो उद्ड बन जाए माता पिता को कष्ट तो गए पहले से चिंता पहले से हो जाती है कोई भी विषय ऐसा नहीं है आपको खाली सुख देता हो ऐसा नहीं तो यही कहते हैं अगर ये चाहे तो देह तन निवृत्ति मुने सम्यक सर्व उपरमणम यथा सुखम कहा वो जो देहादि में जो आत्मबुद्धि थी उसकी निवृत्ति से मनन करते करते मैंने मनन माने मैं विचार तो विचार करते करते उस मुनि का माने विचार करने वाले का वो देहादि में आत्मबुद्धि की निवृत्ति होने से सम्यक सम्यक प्रकार से सुख होता है सर्व उपरवणम ऐसा माने उपरति जो उपराम रूपी सुख होता है संदृश्य ऐसा देखा है ऐसा सुख है वो कहते सदानंद रसानुभव विप्लब निरंतर आनंद रस के अनुभव से क्या बाढ़ है विप्लव माने बाढ़ आनंद ही आनंद जिसमें ऐसा सुख की अनुभूति उसको होती है ऐसा दिखाई पड़ता है उस मुनि को विचारशील व्यक्ति को ऐसा दिखाई पड़ता है सदा आनंद रसानुभव विप्लव का निरंतर आनंद माने सुख है उस आनंद रस के अनुभव आनंद रस की अनुभूति के बाढ़ उसमें विप्लब माने बाढ़ होता है मानी आनंद आनंद में पड़ा रहता है वहां कोई दुख का नाम और निशान नहीं होता है आत्मा में पहुंचने पर ऐसी स्थिति है ऐसा अब आगे ये क्या कहना चाहते हैं वैराग्य साधक जीवन में वैराग्य की बहुत महत्ता है जिसमें वैराग्य न हो काम नहीं चलेगा खाली वैराग्य भी काम नहीं चलेगा वैराग्य और ज्ञान ये दोनों चाहिए जैसे पक्षी एक पंख से उड़ना, उड़ान नहीं भर सकता उसको दो पंख की जरूरत है अगर एक पंख कट गया हो तो फिर जाएगा पक्षी वैसे आपके जीवन में विवेक और वैराग्य दोनों होना चाहिए दोनों में से एक का अभाव हो तो आपकी साधना सही नहीं हो पाएगी वैराग्य की महिमा लगाते हैं आगे वैराग्य क्या चीजें वो बोलते हैं अंत त्यागो बहिस्त्यागो विरक्त युजते बहिस्त्यागो युज्यते अंत्यागो ब्यागोर त्यजतंगया साधक को दोनों प्रकार का त्याग होना चाहिए भीतर के वस्तु का भी त्याग बाहर के वस्तु का भी त्याग खाली वस्तु बाहर ही नहीं ज्यादा कचरा भीतर है ज्यादा कचरा भीतर भरा हुआ है अंतस त्याग भीतर से भी त्याग और बहिष त्याग बाहर से भी त्याग दोनों तरफ का त्याग चाहिए जीवन में तो ये दोनों प्रकार का त्याग कौन कर सकता है कहते विरक्त से वे है जो विरक्त होगा संसार से विरक्त व्यक्ति होगा उसी को ये दो प्रकार के त्याग उसी के जीवन में संभव है अन्य में संभव नहीं होगा कोई हल्का फुल्का त्याग तो करता है भोजन करने के बाद में भोजन को त्याग देता नहीं चाहिए कुछ देर के लिए त्याग देता है ऐसा तो बहुत सारे हैं, थोड़ा होता है मशान वैराग के जो बोलते हैं ना थोड़ी देर के लिए नकार करता है फिर उसी में लड़ाई करता है मुख्यत्यागो संसार से विरक्त तो होगा संसार के स्वरूप में वास्तव में जिसने समझा होगा उसी को विरक्ति आएगी संसार के स्वरूप जो क्षिष्णुत्व है अनित्यत्व है इत्यादि हाँ, जिसके बुद्धि ने पकड़ा हो संसार को दोष रूप से देखने लगा हो जो कोई त्याग आवश्यकता है इसको संसार में दोष दृष्टि जिसकी पैदा हो गई हो धृणा आने लग जाती है तब त्यागेगा तब त्यागता है व्यक्ति तो विरक्त होगा संसार से उसी को यही संभव है दोनों काम अंत त्याग वही त्याग कहा भीतर का त्याग और बाहर का त्याग कौन तो है भीतर का त्याग और क्या है बाहर का त्याग स्वयं प्रतिपादन करेंगे अभी दो प्रकार के त्याग विरक्त में ही घटता है संसार से जो विरक्त होगा और संसार से विरक्त कौन होगा संसार के स्वरूप को तो वास्तव में समझा हो अगर समझेगा तो इसमें क्षिष्णुत्व अनित्यत्व यही दोष पाए जाएंगे अल्पत्व विनाशित्व यही सारे दोष पाए जाएगा तो ऐसे विरक्त का दोनों त्याग संभव है त्यजती अंतर बहि संगम विरक्तस्तु मुमुक्षया विरक्त पुरुष संसार को त्यागता है अंतर भीतर के पदार्थों को भी त्याग देता है बाहर के पदार्थों को भी त्यागता है किस आशा से मुमुक्षया उसमें मुमुक्षा है यहां से मुक्त होने की इच्छा प्रबल इच्छा है इसलिए त्यागता है संसार में रहना नहीं चाहता मुमुक्षा उसके पास साधन है मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा त्यागनी की इच्छा को मुमुखक्षा कहते हैं मोचने धातु त्याग अर्थ है तो ये भूमुख्या जिसके जीवन में आ गई हो तो वही व्यक्ति अंत भीतर का त्याग और बाहर का त्याग दोनों कर सकता है ऐसा कहा अंत त्यजती अंतर वही बाहर के विषयों के आशक्ति संगम ने आशक्ति और भीतर के विषय का आशक्ति ये दोनों का त्याग वही त्यागता है इन दोनों का कौन विरक्त हो उसके पास क्या साधन है त्याग देगा मुमुक्षा है मुमुक्षा है इससे मुक्त होना चाह रहा है इसलिए त्याग देता है दोनों का संग ऐसा कहा तो ये क्या है भीतर का त्याग क्या है बाहर का त्याग क्या है तो आगे कहते हैं वयिस्तु विषय ही संगम तथातर तथातर हमादि विरक्त शक्नोतीक्तृ ब्रह्मि निश्चित बहिस्तू विषय संगम तथातरह सक्नोति शक्नो ब्रह्मणि यह दोनों प्रकार का त्याग विरक्त व्यक्ति में संभव है माने विषयों से जो आसक्ति नहीं रखता प्रेम नहीं रखता आसक्ति माने प्रेम संबंध नहीं रखता उसी से ही संबंध है संगम है कैसा बहिर्त्याग क्या होता है बहिष्तु विषय ही संगम जो शब्द स्पर्श रूप ब्रश गंध पांच प्रकार के विषय में विषय अनंत रूप में आएंगे किन्तु तो हम उपभोग के समय में उनको पांच में से किसी एक प्रकार से उपभोग करें पांच में से कोई एक उपभोग तो यही अन्य छठा कोई नहीं होता विषय का प्रकार तो अनंत विषय हो जाते हैं किंतु तो उपभोग करते समय में या तो सुनते हैं हम उसको कोई पदार्थ सुनने के लिए एकत्रित करते हैं अंतिम परिणाम उसका शून्य में होगा जैसे रेडियो आदि खरीदते हैं रखते हैं कोई खाने के काम नहीं आता है देखने से भी कोई मतलब नहीं होता सुनने के लिए नहीं छूने के लिए नहीं किसके लिए सुनने के अंतिम परिणाम उसमें श्रवण में सुनने के लिए होता है कोई विषय ऐसे है कुछ विषय ऐसे हैं जैसे हम रजाएं खरीदते हैं गद्दा खरीदते हैं कोमल कोमल खरीदते हैं खरीदते समय नरम किसके लिए चमड़ी के लिए स्पर्श चाहे डल्लभ के गद्दा हो जैसा भी हो हम लाते हैं चाहे रूई के हो वो चमड़ी के द्वारा उसकी अनुभूति करने अंतिम में जाकर के ये होता है गोमल स्पर्श चाहिए हमको कठोर स्पर्श नहीं चाहिए तो स्पर्श अंतिम परिणाम उसका पर्श होगा चाहे कितने भी कीमती कपड़ा आपने लाया हुआ है तो बिछाते हैं ओढ़ते हैं जो प्रयोग करते हैं उसका अंतिम सार स्पर्श में होता है और कोई भी पदार्थ आप लाएंगे जैसे रेडियो आदि अंतिम उसका परिणाम किसमें शब्द में तात्पर्य होता है सुनने के लिए और कुछ देखने के लिए होता है खाने के लिए थे कुछ नहीं केवल देखने के लिए वस्तु होते है अंत में गुलाब का पुष्प लगाया आपने सामने कुछ देखने के लिए अगर कोई किसी काम में आया और कोई काम आएगा देखने के लिए खाने के, के लिए कुछ नहीं शब्द स्पर्श रूप रस कुछ पदार्थ लाते हैं आप स्वाद लेने के लिए छह प्रकार के स्वाद है गन्ना खरीदते स्वाद के लिए मीठा चाहते हैं आप स्वाद है। नमक है स्वाद के लिए मिर्ची है स्वाद के लिए ये जो सड़ रस होते हैं छह प्रकार के कडवा, बहेड़ा आदि आंवले आदि नीम आदि ये जो होते हैं स्वाद के लिए होते हैं यही होता है वह जीवका के द्वारा अनुभूति करेंगे आप माने विषय भोगने की अनुभूति का हाल में पांच इंद्रिया आपके पास होते हैं चक्षु स्त्रोत्र ध्याण रसना त्वक इन्हीं के माध्यम से ये सारे दुनिया भर के एकत्रित विषय जो होंगे पांच में से किसी एक के सहारे से आपको उपभोग करना है किसी को चमड़ी के द्वारा और किसी को स्रोत्र के द्वारा किसी को चक्षु के द्वारा किसी को भ्राण के द्वारा किसी को रचना के द्वारा कुछ विषय ऐसे और कुछ विषय ऐसे हैं जैसे लेन देन करने का प्रसंग आएगा तो हाथ काम करेगा ये भी विषय का लेन देन करना किसी को कुछ देना हो हाथ चाहिए कुछ किसी से लेना हो हाथ चाहिए लेन के लिए है यह हाथ ये कर्मेन्द्रिय में है जानने के लिए बोलने का प्रसंग आए तो मुख चाहिए ये कर्म इंद्रिय है कर्मिंद्रिय है चलने का प्रसंग आए तो पैर की जरूरत है ये कर्म है यही होता है यहां विषय का उपभोग हो नहीं पाता उसके साधन रूप में होते हैं विषय उपभोग के साधन रूप में होते हैं विषय उपभोग तो हम पांच ज्ञान के माध्यम से करते हैं देखना सुनना छूना चखना और सूंघना ये जो पांच प्रकार विषय सेवन तो उसी प्रकार से होना है तो उनके लिए ये सहयोगी बन जाते हैं पांच कर्म इन्द्रियां हाथ पैर पैर से चलना फिरने का काम होता है हाथ से लेन का काम होता है मुख से बोलने का काम होता है कर्म इंद्रियों में है ये और बाकी दो इन्द्रियां प्रसिद्ध हैं त्यागने त्यागिन पांच तो ये जो पांच पांच प्रकार के विषय होते हैं चाहे संसार में अनंत विषय उपभोग काल में पांच रूप में होते हैं वो में रूप में कोई एक रूप हो जाता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध के विषय में तो ये बाहर के विषय को संग बहिस्तु विषय ही संगम बाहर संगम यानी क्या बाहर का त्याग भीतर का त्याग क्या था बह, बाहर का त्याग विषय का संघ त्याग जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध के साथ जो हमारे एक विशेष उसकी मांग है इच्छा है उसको त्याग है। यह होगा विषय ही संगम बहिस्तु विषयों के साथ जो संग है बाहर हमारा उसका त्याग होना और तथा अंतर अहम आदि भी। भीतर में जो अहम आदि के साथ में हमारा संबंध है उसका त्याग होना अहंकार के साथ इंद्रियों के साथ मन के साथ बुद्धि के साथ जो संबंध है वो संबंध काटना यही त्याग होता है खाली बाहर त्याग से काम नहीं चलेगा भीतर भी त्याग से तो विरक्त एवं शब्दोती त्यक तुम ब्रह्मणी निश्चयित इनके साथ में जो त्याग वही कर सकता है कौन जो विरक्त होगा इनसे हाँ। जो कैसा विरक्त कहते हैं ब्रह्मणी निष्ठता विरक्त ब्रह्मा में जिसकी निष्ठा है श्रद्धा है जिसके प्रति जिसकी श्रद्धा है वो उसी तरफ हो जाता है कोई रोक नहीं सकता उसको ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है ऐसा जो व्यक्ति आत्मा में जिसकी निष्ठा है कोई व्यक्ति इन विषय सकता है त्याग न खाना पीना छोड़ना कोई त्याग नहीं माना जाता माने इनमें जो स्वारस्य भाव है विषय लौल लोलुपता लौ, लौ, उसको त्याग माने ठीक है है ठीक है नहीं है तब भी ठीक है ऐसी स्थिति में हो जाए वो त्याग माना जाएगा वो तो विरक्त ही त्याग सकता है इनको ब्रह्म ही निष्ठता विरक्त एवं कृतुम सपनोति ऐसा है को जो विरक्त होगा वही व्यक्ति ब्रह्म में निष्ठा रखेगा तो इधर वृत्ति आएगी वही व्यक्ति अंत त्याग और बहिशत्याग कर सकता त्याग की महिमा माने त्याग होगा वैराग्य से जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक त्यागेगा नहीं तो केवल वैराग्य भी काम नहीं करेगा साधना में विवेक भी चाहिए ज्ञान भी चाहिए वैराग्य भी चाहिए दोनों हो तो काम होगा जैसे पक्षी एक पंख, एक पंख से उड़ नहीं सकता दो पंख चाहिए वैसे हमारे जीवन में दो पक्षी के पंख के स्थान में ज्ञान और वैराग्य दो की जरूरत है तभी हम अपना काम कर पाएंगे यही बोलते आगे वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत पक्ष बिजानी ही विचक्षण विमुक्त सौधाग्रतलाधिरोहणम वैराग्यबोध पुष्ठ पक्षिवत पक्ष बीजानी विच क्षण विमुक्ति सौध्रतलाधिरोहण मनुष्य को ये जो मनुष्य है इसका वैराग्य बोधौ पक्षीवत पक्षो बीजानी जैसे पक्षी के दो पक्ष होते दो पंख होते हैं तभी वो अपने लक्ष्य की ओर जा पाता है चाहे कहीं भी उड़ान भरना हो एक पंख से काम नहीं चलेगा पक्षी को दो चाहिए दो पंख हो तो अपने कहीं भी उड़ान भर देगा पक्षी जिधर जाना जा सकता है एक पंख कट गया हो न काम होगा अथवा दोनों पंख न हो पुराण नहीं बन सकता एक पक्ष से भी काम नहीं चलता दोनों चाहिए वैसे हमारे जीवन में भी दोनों वो पक्षी के पंख के सामने दोनों की जरूरतें पुरुष पक्षी पर पक्षी के समान वैराग्य बोधो पक्षो बिजानी ही विचक्षणत्म कहा वैराग्य विषयों से वैराग्य और अपना ज्ञान दोनों होना चाहिए विवेक बोध मानी विवेक दोनों चाहिए जीवन ये पक्षी के पक्षों भी जानी मनुष्यों के ये दो पंख हैं समझना साधकों के लिए दो पंख हैं वैराग्य और बोध ज्ञान बोध माने ज्ञान एक से काम नहीं चलेगा कहते हैं बिजानी ही तुम जान और विशेषण जानी इसी को तुम विशेष समझो हे विचक्षण मोक्ष अभिलाषी तुम इसको ये समझो विचक्षण माने विद्वान होता है तुम विद्वान हो, समझदार हो तो जीवन में दोनों होना चाहिए ऐसा समझो केवल वैराग्य भी काम नहीं करता केवल ज्ञान भी काम नहीं करता दोनों होना चाहिए तब काम करेंगे जीवन में ऐसा होना चाहिए क्यों तुम्हें चाहिए कहा जाना है विमुक्ति सौदाग्र तलाधिरोहणम जो विमुक्ति रूपी जो महल है सौदाग्र का अर्थ होता महल उसके तल पर जाना है अतारी पर जाना ऊपर छत में जाना है मुक्तिरूपी जो महल के छत पर तुम्हें जाना है माने मोक्ष चाहते हो उसका आरोहण होना है तुम्हें माने मुक्ति रूपी जो छत महल के छत में अधिरोहण होना है तुमने तो क्या चाहिए ताब्याम बिना नान्य तरेण सिद्ध अगर मुक्ति चाहते हो तो इन दोनों के, दोनों? के बिना कौन दोनों बैरागी और बोध माने क्या ना बिना न अन्य तरेण दो में से किसी एक से सिद्धि नहीं होगी दोनों चाहिए न अन्यतरे न सिद्धति, दो में से एक वो काम नहीं चलेगा दोनों चाहिए अन्यतर माने दो में से एक न सिद्धति, दोनों के दोनों जरूरत है माने पक्षी के एक पंख से काम नहीं चलेगा बिल्कुल पंख न होने से भी काम नहीं चलेगा पक्षी को माने ज्ञान और वैराग्य दोनों आपके जीवन में नहीं है तब भी काम नहीं दो में से कोई एक हो तब भी विद्यर्थ हो जाएगा दोनों के दोनों चाहिए जीवन में विवेक से युक्त भी होना चाहिए जीवन और विषय से वैराग्य भी होना चाहिए कभी आप अपने मंजिल पार कर पाएंगे ऐसा कहा अत्यंत वैराग्यवत समाधि समात दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्व मुक्ति अत्यंत मुक्तामानुति अत्य वैराग्यवत सृढ़ प्रबोध प्रबुद्धत बंध मुक्ति एक तो हल्का फुल्का वैराग्य होता है ऐसा बैराग्य से काम नहीं चलेगा विषयों से बैराग्य होता है जैसे मसान में हम जाते हैं तो वहां हमारे मन में ऐसे कुछ उथल पुथल स्थिति हो जाती है जिसको अभी अग्निदाह हो रहा है जिसके शरीर में हमारा मन वहां पर देख रहा है सोचता है जिसके शरीर में अग्निदाह हो रहा है शरीर जल रहा है एक घंटा पहले वो व्यक्ति चलता था फूकता था कुछ बात कर रहा था हमारे से ज्यादा दूरी की बात नहीं एक घंटे पहले तो बातचीत कर ही रहा था वो किन्तु बातचीत करता था ये मेरा खेत है ये मेरे मकान है ऐसा ऐसा बोल रहा था बेचारा ये मेरी संपत्ति है बातचीत चल रही थी एक घंटा पहले तो बातचीत था ही उसका न जाने क्या हो गया अब उसको होश आवास नहीं कहाँ गया क्या हुआ जो कुछ था छोड़ा उसमें ये, ये दिखाई देता हम लोगों को दिखाई देता उस जो कुछ भी उसके पास था यहीं छोड़ा तो अकेला कहां गया तो हमारी भी स्थिति ऐसे ही होगी तो ये विषयों में ज्यादा लोलुपता नहीं करनी चाहिए ये बुद्धि वहां बनती है थोड़ी देर इसको मसान मशान बहिरा के बोलते हैं किसी को भी होगा अरे वो व्यक्ति अभी तो कुछ देर पहले तो चलता फिरता था ये मेरा है ये तेरा है ये बात करता था अब इसका ना मेरा रहा ना तेरा रहा चल पड़ा तो, माने ऐसे ही हमारा भी एक दिन चलना होगा तो ये यही छूटने वाले हैं जैसे ही छोड़ के गया वैसे हमारे भी यहीं छूटने वाले हैं इतना ख्याल होता है उसका सबको होता है। कोई भी महा कठोर हृदय वाले को भी वहां पर इतना ख्याल आ जाता है क्या रखा है इसका झूठ बोलते हैं पाखंड करते हैं कुछ करते हैं ये करते हैं सो करते हैं एकत्रित करते हैं ये एकत्रित यहीं रहना है हमें अकेला जाना है जैसे ही जा रहा है तो सीता के बीते दृष्टांत बनता है उस जो अग्निदाह में पड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं थोड़ी देर के लिए तो वैराग्य होता है वहां किन्तु वो दृढ़ नहीं होता टिकता नहीं किसी के घर में पिताजी गुजर जाते हैं तो चार पांच लड़के होंगे रोते रोते जा रहे थे मशांतर हाय पिताजी हाय पिताजी रोते रोते जा रहे थे अग्निदाहा हो गया करते करते करते माया के ऐसे है कभी कभी ऐसा हो वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती उनकी और जो जमीन जायजा अरे वो खेत तो मेरा है तुझे नहीं मिलेगा एक भाई बोलेगा दूसरा भाई बोलेगा तू क्यों मिलेगा मैं लूंगा इसको मशान वैराग्य बोलेगा थोड़ी देर होता है फिर हम वो आपाधातु में जाकर ये जो समाधि है आत्माकार वृत्ति है उसको क्षणिक वैराग्य वाले को ये वृत्ति होने वाली नहीं अत्यंत वैराग्यवतः समाधि दृढ़ वैराग्य चाहिए मजबूत वैराग्य चाहिए उसी को कि आत्माकार वृत्ति बनती है समाधि लगती है अत्यंत वैराग्य का वैराग्य का विशेषण अत्यंत अत्यंत वैराग्यवतः जो अत्यंत वैराग्यवान व्यक्ति होगा उसी को आत्माकार वृत्ति बनती है वह समाधि शब्द करता आत्माकार वृत्ति समाधि और जो समाधि युक्त हो गया उसी को एक मजबूत ज्ञान होगा समातव दृढ़ प्रबोध आत्मज्ञान अपरोक्ष आत्मानुभूति साक्षात्कार जो जो वृत्ति में गया उसी को आत्माकार वृत्ति में गए बिना दृढ़ प्रबोध नहीं होता शास्त्रों के द्वारा परोक्ष ज्ञान तो हो जाता सुनते शांत यहां कोई आत्मा है कुछ है सामान्य ज्ञान होगा दूसरे के कहने के लिए हो जाएगा किन्तु तो अपने लिए दृढ़ प्रबोध नहीं होगा मजबूत साक्षात्कार साक्षात्कार कितने दृढ़ प्रबोध उसको बोलते हैं जितनी दृढ़ता अभी मनुष्य भाव में है हमारी हमको इस मनुष्यपणे से कोई विचलित नहीं कर सकता इतनी दृढ़ता इसमें है कोई भी आए तो मनुष्य नहीं है मानने को तैयार नहीं।, नहीं मैं तो मनुष्य जितने दृढ़ता इसमें है इतनी दृढ़ता आत्मा में होना तो दृढ़ प्रबोध कहते हैं उसको आत्मज्ञान ऐसा प्रबोध होना कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं सच्चिदारण आत्मा हूं ऐसे भाव को तो दृढ़ प्रबोध कहलाता है तो अत्यंत वैराग्य बता समाधि जो विषयों से भीतर के विषय और बाहर के विषय दोनों विषयों से अत्यंत वैराग्य जिसको है उस व्यक्ति को समाधि लगती है माने आत्माकार वृत्ति में पहुंचता है और समाहत से दृढ़ प्रबोध है तो समाधि युक्त हो गया आत्माकार वृत्ति में पहुंचा है उसी को अपरोक्ष आत्मानुभूति होगी दृढ़ प्रबोध होगा हल्का फुल्का ज्ञान नहीं मजबूत ज्ञान होगा उसको और प्रबुद्ध तत्व से भी बंधम जो तत्व में जो प्रबुद्ध हो गया मैंने आत्म तत्व को जिसने साक्षात्कार कर लिया प्रबुद्ध तत्व प्रबुद्ध हो गया तत्व जिसको ज्ञात हो गया आत्मतत्व जिसका उसको क्या होगा बंध मुक्ति उसी को बंधन से मुक्ति होगी शरीर आदि जो बंधन से मुक्ति उसी की होगी जो तत्व को ठीक ठीक समझा हो उसी को शरीर आदि से मुक्ति होगी और मुक्ता आत्मा वो नित्य सुखानुभूति और शरीर से जो मुक्ति होगी उसके बंधन से तो जो आत्मा हो गया उसके सुख की अनुभूति होगी रोना धोना समाप्त हो जाएगी सुख मुंह दूर होना यह ज्ञान का फल होता है आत्मज्ञान का फल शोक मोह का अभाव क्यों तो सुखानुभूति होती है उसको हमेशा ऐसा था। आगे कहते हैं ये जो सुख पैदा करता हो संसार में कोई सुख देने वाले हो कोई कहते हैं पुत्र से सुख होता है कोई कहते हैं पत्नी से कोई कहते हैं गुरु से कोई कहते हैं चेले से अपने अपने स्वार्थ से सुख बुद्धि बांधते हैं किंतु तो वैराग्य से बढ़कर सुख देने वाला तत्व संसार में कुछ भी चाहे कितने भी अन्यत्र देवता हो वैराग्य से बड़ा सुख देने वाला कोई ऐसा होता है वैराग्य काल में क्या होता है स्वयं छोड़ दिया जाता है इनको त्याग दिया जाता है वैराग्य सुख देता है इसके लिए एक एकादशी के दिन है आप शास्त्र संस्कार से युक्त व्यक्ति हैं शास्त्रीय संस्कार आपको है एकादशी के दिन में कुछ नहीं खाना चाहिए जल भी नहीं पीना चाहिए कुछ भी नहीं खाना चाहिए अगर नहीं हो सके तो फलहार करें, ऐसा कहा गया वो संस्कार आप में है तो एकादशी के व्रत करने वाला व्यक्ति जो होता है वो तो दिन भर खाता पीता नहीं उसको दुख होना चाहिए दूसरे बेटी खा भी रहे हैं, वही घर में हो सकता है वही बनाकर के परिवार को खिला भी रहा है माताएं जो घर में होती है एकादेशी के दिन वो उनको फुर्सत तो कोई देते नहीं खाना उन्हें ने बनाना है परिवार के लिए किन्तु दूसरे की सेवा भी कर रहे हैं और अपना भूखे प्यासे हैं फिर भी उनको दुख नहीं होता उसे उनको सुख होता है। और उनको उल्टा होता है मैं उपवास करता हूं मन में उत्साह होता है दुख नहीं होता उसे कोई भोजन हो आपको कहेंगे कल तुम्हें तो भोजन नहीं मिलेगा किसी ने भूल दिया जैसे एकादशी के दिन आपके मन ने कहा दिन भर नहीं खाया आपको कोई परेशानी नहीं हुई उल्टे सुख की अनुभव हो रहा था क्यों आपने बैराग्य से त्यागा है उस दिन आपके मन ने स्वीकार किया है वैसे एक दिन के लिए हम बोलते हैं कल भोजन नहीं मिलेगा देखिए क्या उत्पात मचा रहे क्यों वह बैराग्य नहीं हो आया भोजन न मिलना हमने बंद करने पर भी एक दिन भोजन नहीं मिलना और एकादशी ने भी भोजन बंद कर दिया है बराबर है वो भोजन न मिलना तो बराबर है एक एकादशी ने कौन सा आपको भोजन दिया भोजन तो देती नहीं एक एकादशी किंतु तो उस दिन आपको बड़ी खुशहाली होती आपके यहां और हमारे कहने पर हो जाए बड़ी दुखी माने वैराग्य वहां उस दिन आपको वैराग्य है और हमारे कर... जिस दिन हम कहते हैं उस दिन वैराग्य ने भोजन करने की इच्छा है आपको और हमने जबरन रोक दिया वह वैराग्य नहीं तो अगर आप सुख से आते हैं तो वैराग्य का आर्जन कीजिए वैराग्यात्म परं सुखस् जनक पशा पश्याचे शुद्धतरात्मोध सहित स्वाज्य साम्राज्य धुक् एकजस्र मुक्ति युवते यस्मास्मत् ृहया सदात्मन सदा प्रज्ञा कुरु श्रेयसे वैराग्या परं सुखशनक पशाश्यादतरात्मोधसित स्वाज्यम्राज्य धुक एतद्वारस मुक्ति युवतेमस्तर सर्वत्रिहया सदात्मन सदा प्रज्ञा कुरुश्रेयसे बश्यात्म वैराग्य उसी को होगा जो बश्यात्मा होगा जिसने अपने इंद्रिय मन आदि को निग्रहित किया हो नियंत्रण किया हो उसको बश्यात्मा बोलते हैं जो बश्यात्मा व्यक्ति होगा इंद्रिय मन जिसके अपने अनुकूल बन गए यानी इंद्रिय के अनुकूल नहीं चलता हो अपने अनुकूलता में इंद्रियों को चलाता हो उसको बश्यात्मा कहते हैं एक व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागता है और एक इंद्रियों को अपने अधीन करके सब तरह एक अंतर होता है जो बश्यात्मा उसको कहते हैं इंद्रिय अपने अनुकूल बना लिया जिसने अपने ढंग से चलाने का बना लिया बाकी सामान्य जन तो इंद्रियों के पीछे होते हैं। मन में थोड़े से कुछ खाने की इच्छा पैदा हो गई संकल्प उठा अमुक चीज कहा जब वो संकल्प थोड़ी देर में ऐसा कर देगा उसकी तीव्रता आ जाएगी और वो क्या करेगा वो इंद्रियों में व्यापार डालेगा इंद्रियों के व्यापार शरीर में व्यापार आ जाएगा वो वस्तु जो खाने की इच्छा थी वो कहाँ मिलता है दो किलोमीटर चार किलोमीटर दस किलोमीटर कहाँ है वो वस्तु के शरीर को घसीड करके मन वहां पहुंचा देता है सुनने की इच्छा हो गई सुना कहीं संगीत चल रहा है या नाटक चल रहा है आपने ढंग से सुनना चाहते हैं क्या सत्संग सुनने की इच्छा होगी जो भी जैसा भी हो अब वो इच्छा पैदा होती है तो इंद्रियों में सवार होगा इंद्रियों के बाद वे शरीर में आएगा अब वो सुनने के साधन जहां होंगे दो चार किलोमीटर दस किलोमीटर दूरी में गए बिना रहा नहीं जाएगा पहुंचेगा शरीर घसीटा जाता वो क्या है इंद्रिय के अधीन हो गए उस काल ये जो विवेकी लोग हैं खाते पीते रहते हैं सभी इंद्रियों से उपयोग करते हैं किंतु अपने अधीन इंद्रियों को करके कार्य लेते हैं इतनी स्थिति है कदें बश्यात्म न कहा जिसके इंद्रियां और मन अधीन हो अपने अधीन हो उसको बश्यात्मा बोलते है जिसके इंद्रियादी अधीन हो गई हो ऐसे बश्यात्मा व्यक्ति के लिए वैराग्या न परम सुखस् जनकम पश्यामी वैराग्य से विशेष कोई सुख का जनक मैं नहीं देखता हूं शंकराचार्य जी ऐसे कहते है विवेकी तो व्यक्ति है बश्यात्मा है मैंने जिसने इंद्रिया और मन को निग्रहित किया है अपने अधीन कर रखा है उसके लिए उस व्यक्ति को वैराग्य को छोड़ करके परम सुख का जनक माने कारण हेतु अन्य न पश् मैं और कोई देखता हूँ वैराग्य होगा परम सुख उसको मिलेगा वैराग्य का अभाव में दुख होगा ऐसा क्यों वो वैराग्य भी सुख देता है वैराग्य किन्तु वो वैराग्य भी तचित क्षुद्ध तरात्म बोध सहितम वो जो वैराग्य यदि शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हो आत्मज्ञान भी साथ में हो वैराग्य सुख देता है किंतु किनको सुख देगा जो इंद्रिय जिनके नियंत्रण है जिनके इंद्रिया उस व्यक्ति को सुख देता है वैराग्य किंतु वो वैराग्य कहें शुद्ध जो आत्मज्ञान से युक्त हो तो कहना ही क्या वहां तो क्या कहें सच्चेत तत् वैराग्य चेत मान यदि शुद्ध तरह आत्मबोध सहितम जो तो शुद्ध से भी शुद्ध अतिशुद्ध आत्मज्ञान है उससे युक्त हो वैराग्य माने ज्ञान और वैराग्य दोनों हो आपके पास तो स्वराज्य साम्राज्य धूप कहते हैं वो चक्रवर्ती राजा के आनंद उसको मिल जाता है स्वराज्य है कुछ भी नहीं उसके पास किन्तु तो आनंद मिलता है आनंद देता है वो स्वराज्य साम्राज्य स्वराट भाव में अहम ब्रह्मा स्वराट साम्राज्य को डूबने वाला होता है वो तो वैराग्य और ये ज्ञान दोनों के दोनों दूहते हैं माने जैसे दूध दहते हैं ना वैसे दूहने वाला होता है वो वैराग्य किसको स्वराज्य साम्राज्य धुप कहा स्वराज्य स्वराट भाव हाँ। साम्राज्य से को दूहने वाला होता है माने उसके जीवन में कृतिकृत्यता आ जाती है वैराग्य और ज्ञान जिसके पास हो मुझे और कोई कर्तव्य नहीं शेष रहा जो कुछ करना था कर लिया ऐसे कृतिकृत्यता अवस्था में पहुंच जाता है वही भाव में ऐसा कर देते हैं वैराग्य और ज्ञान में यह शक्ति है दोनों में एक द्वारम अजस्त्रम मुक्ति युवती देखो एक मुक्तिरूपी जो युवती है उसके पाने की यह दरवाजा है अगर मुक्ति रूपी युवती किसको चाहिए किसी व्यक्ति को क्या चाहिए मुक्ति रूपी युवती को चाहिए यदि तो यही मार्ग है बस कि वैराग्य और ज्ञान दोनों चाहिए हो तो मुक्ति रूपी युवती मिल जाएगी उसको उसको ये कहा ये तत्द्वार अजस्त्र मुक्ति युवती निरंतर यही दरवाजा होगा निरंतर मुक्ति रूपी युवती का जो सेवन करना चाहता हो तो उसके लिए यही दरवाजा है युवते यशमात जिसे ही यशमात तू तो अस्माद परम इस वैराग्य से वर्कर कोई साधन नहीं होगा वैराग्य और ज्ञान अगर मुक्ति आपको चाहिए मुक्ति रूपी युवती प्राप्त करना आप चाहते हैं तो यही मार्ग है आपके ज्ञान और वैराग्य दो सर्वत्र अस्पृह या सदा प्रज्ञान करुम श्रेय कल्याण के लिए यही बुद्धि बनाओ अपना मार्ग सब प्रशस्त करने के लिए क्या करो सर्वत्र प्रिहया। किसी की भी इच्छा मत करो बस स्प्रिया रहित हो जाओ संसार के विषयों में स्प्रिया माने इच्छा ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए ये छोड़ दो सर्वत्र सर्वत्रिय सर्वत्र स्त्रिया से रहित तो होकर के सदा आत्मनी हाँ जो सदा आत्मा है उसमें सदा प्रज्ञान गुरु श्रेय से कल्याण के लिए उस सत आत्मा में ही निरंतर बुद्धि को बनाओ बने ब्रह्मागार और में तुम रहो, इस कल्याण होता ऐसा था आगे एक और है उसको पूरे कर आसा छिंदी विशोपमेशु विषए स्वेश मृत्युस्तृती तक जातिकुलाश्रमेषविमति मुंंचादूरा क्रिया प्रज्ञां प्रज्ञा कुरस्वात्म ्रष्टा शोशि निर्दयपरं ब्रह्मा ब्रह्मासि यदस्तु आशा छिंद विशोपमेश विषय स्वे स मृत्यु सती स्वाजाकुलाश्रमेमति मुंचा दूरा वसती त्यत्मण प्रजा कुरस्वात्म तम द्रष्टा शमलो निर्दयपरम ब्रह्मा सि यदस्तु विष उपमेशु विषय आसा छन्द की उपमा दिया गया, गया है विषयों को ये जहर है ये जहर जैसे है विषय विष उपमेशु विषय उपमा जिनकी उनको विषो उपमा कहते है जहर जिसकी उपमा है ये जहर जैसे है जैसा जहर होता है वैसे ही ये है उससे भी तीव्र बताए पहले एक श्लोक आया था एक बार शंकराचार्य ने क्या किया जहर बड़ा दोष से युक्त है कि विषय ज्यादा दोष से युक्त है तुलना किया अपने विचार दृष्टि से देखा विचार से देखते देखते यही निष्कर्ष हुआ जहर में देखने वाले को जहर मारने नहीं सकता कटोरी में जहर हो उसको मारने नहीं सकता जो तो पिएगा उसी को मारेगा माने जो उपभोग करेगा उसको मारेगा जहर में इतनी शक्ति है सुनने से जहर नहीं मारता वहां जहर ऐसा सुना व्यक्ति नहीं मरेगा और देखने से भी जहर नहीं मारेगा कटोर में जहर ऐसा आपका जहर है आपको कुछ नहीं होना है खाने से मरेगा भरे, किंतु यहाँ तो देखने से भी मारते हैं सुनने से भी मारते हैं वहाँ एक ऐसा है सुना अभी देखा किसी ने लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों की उसको पाने दी है कि नहीं विषय पता नहीं देखने से सुनने से ये मारने वाले है दोषेड़ तीव्रो कृष्ण सर्प विषादी विषम निहंती भोक्तारम द्रष्टारंभ चक्षुषाप के यम यही आया था जब जहर और विषय दोनों भी जब तुलना करते हैं कौन से जहर छोटे मोटे जहर की बात नहीं काले सांप का जहर के साथ ही तुलना काले सांप का जहर बहुत खतरनाक माना जाता है कृष्ण सर का विषाद अभी काले सांप का जो जहर होता है भयंकर होता है मारक होता है वो उससे भी ज्यादा तीव्र है ये कौन विषय ज्यादा दोषी है, है, है। क्यूँ विषम निहंती भोक्ताले सांप का जहर जो लेगा ना संबंध करेगा माने उपभोग करेगा उसके मुख के माध्यम से जैसा होगा वही मरेगा तो जहर देखने वाला तो मरता नहीं वहां कटोरी में जहर हो जहर देखने को मार नहीं सकता वो उसमें हिम्मत नहीं किन्तु जो देखने वाले वो मार देते हैं अभी अभी हो जाए के खेत देख लिया एक आपने भी देखा मैंने भी देखा तो थोड़ी कुछ बात चलते चलते हो सकता है हाथापाई हो जाए हमारी दोनों की यहां मकान को देख करके खेत को देख करके गाय भैंस को कई निमित है संसार में बस बोली चल जाती है ऐसी स्थिति हो जाती है विषयों में इतना ज्यादा है यही कहा देखो भैया विषोपमेशु विषय शु जहर जिसके उपमा दी जाती है ऐसे विषयों में आसाम छिन्दी आशा त्याग दो ये मेरे हो जाए ये मेरे हो जाए आशा जा, त्याग दो इन विषयों में जो तुम्हारा होगा तुम्हें मिलेगा निश्चित है इसके लिए दृष्टांत तो दुख का है दुख नहीं चाहते हैं फिर भी मिलता है ना वैसे जो विषय मिलना होगा जो सुख मिलना होगा अगर हमारे प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा प्रारब्ध में तो प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलने वाला है कितने पुरुषार्थवाद समाप्त तो हो गया देखा है कई जगह ऐसा है बड़े बड़े डॉक्टर हैं संतान हैं दूसरे के बच्चे बनाने की सामर्थ्य उनमें है दूसरे बच्चा जाने ठीक कर देते हैं ऐसे कई घटनाएं हैं प्रारब्ध में नहीं तो नहीं मिले प्रारब्ब तो आसाम छिंदी विषोपमेश विषय शुरू कहा जो विष जिसकी उपमा दी जाती है माने दृष्टांत होता है जहर ये विष विषय जितने भी जहर आएंगे इन विषयों में आसाम छिंदी आशा त्याग दो आशा काट दो ए मिले, मिले वो मिले वो मिले इस आशा को काट डालो छेदन कर डालो क्यों ऐसा एवं मृत्यु स्तृति कहते हैं ये विषयों में जो आशा है ना इसको ऐसा कहा यही विषयों में जो आशा होती है ये मृत्यु का मार्ग है स्त्रीति माने मार्ग है ये मरण के मार्ग है ज्यादा विषय चाहोगे न जाने कहा क्या निमित्त बन करके तुम्हारे प्राणी ले, ले ले जाओ ऐसा माने ये आशा विषयों में आशा ही मृत्यु हो मृत्यु के स्तृति माने मार्ग ये मार्ग है इसलिए इसमें आशा त्याग दो और इतना ही नहीं त्यवा जाति कुल श्रमेश अभिमतिम और ये जो मैं अमुक जाति का हूँ ऊंचे जाति का हूँ एक अभिमान है ये कुछ नहीं है मैं तो बहुत बड़ा ब्राह्मण हूं मैं उसमें भी पढ़ा लिखा हूं वेदपाठी हूं एक अभिमान आता है जाति को लेकर के त्योआ इसको भी त्याग करके जाति कूल हमारे खानदान खानदान हमारा ऐसा कोई गलत आदमी हुआ ही नहीं ऐसे खानदानी हैं हम और ये इसके पिता तो डाकू था हाँ। और इसका लड़का चोर है ऐसा माने दूसरे को नीचा दिखाना एक खानदान कुल परंपरा को दिखा करके कि हमारी एक परंपरा कमी तो हुई है जाति का अभिमान और कुल का अभिमान जो खानदानी बनेगा अभिमान होता है होता है अभिमान हमारे खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकला मैंने अपने में गौरव मानता है अभिमान करता है और आश्रम मैं अमुक आश्रम में बैठा हुआ आश्रम माने ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम पानप्रस्थ आश्रम जैसे कहीं क्या अभिमान होता है वहाँ भी क्या आश्रमेशु अभिमतिम त्याग इस इन तीनों में इन आदि में अभिमान त्याग मैं ऊंचे पुल का हूँ हाँ, ऊंची जाति का हूँ ऐसा और ऊंचे आश्रम का हूँ ये भी एक अभिमान होता है इसको त्याग आत्मा में न जाति है न पुल है न आश्रम है आत्मा में नहीं। ये शरीर के हैं दूसरे के पोशाक पहन के क्यों हमें परेशान होना शरीर के हैं ये ये धर्म शरीर के हैं चाहे आश्रम हो, धर्म हो चाहे कुल धर्म हो चाहे जाति धर्म हो ये दूसरे शरीर के हैं हमारे नहीं तो ये अभिमान नहीं करना इनमें यह त्याग देना त्याग कर और मुंजादी दूरात क्रिया कह दें कि जितने भी कर्म है ना सब त्याग दो दूर से त्याग दो कर्म को कर्म बंधन का कारण होता है अति दूरात क्रिया मुंचा त्यागो उसको भी त्यागो कर्मों को भी त्यागो अति दूर से ही छोड़ देना इसको कर्म को भी त्यागो कर्म माने जो सकाम कर्म है जिससे आगे शरीर होने की संभावना है वो कर्म की आनंदा है उनको भी त्याग और देहाो असती तेजात्म देश और शरीर आदि शरीर में इंद्रियों में मन में बुद्धि में प्राण में जो आत्मबुद्धि हो रहा है आत्माषाम भीषणाम मैंने बुद्धि आत्मबुद्धि कहाँ हो रहा है देहादो असती देहादी जो असत पदार्थ है असती सब्त में देहादी जो असत पदार्थ हैं उनमें देहादी में जो आत्मबुद्धि हो रही है मई मई हो रहा है इसको भी त्यज त्यागो देहाद असती देहादो आत्म भिषणाम त्यज आत्मबुद्धि जो हो रही है न होने पर मिथ्या असत जो देहादी है मिथ्या देहादी में हाँ आत्म आत्मधिषणांत त्यज आत्म बुद्धि जो तुम्हारी हो रही है उसको त्याग करो फिर प्रज्ञा कुरुष्व आत्मनि आत्मा में बुद्धि को स्थिर करो प्रज्ञा मन बुद्धि कहा करो आत्मनी कुरुष्व आत्मा में बुद्धि स्थिर कर दो माने मैं सच्चिद आत्मा हूं जिसमें बैठो तो तुम्हारा कल्याण होगा भविष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे आत्मा क्यों आगे कहते हैं भाई तुम ये ये हड्डी मांस के पुतला नहीं हो आ, तुम द्रष्टासी तुम तो इसको देखने वाले हो तुम द्रष्टा असी तुम इसके द्रष्टा हो ये तुम नहीं हो ये जो पिंड है तुम नहीं हो एक दिन ये पिंड का अवाब होता है तुम्हारे अवाब नहीं होता तुम इसके द्रष्टा हो जैसे मकान देखने वाला व्यक्ति मकान से अलग होता है वैसे शरीर को देख रहा है शरीर देखने वाला शरीर से भिन्न होता है तुम द्रष्टा हो शरीर नहीं हो शरीर को देखने वाले, तुम दृष्टा अश्वि और अमलोशी मल रहित हो तुम नविद्यते मलो जैसे अमल अमला, कोई मल नहीं है तुमने राग द्वेश आदि जो मल जितने भी हैं ये मन गए हैं तुम्हारे नहीं अमलो अशी तुम मल रहित हो निष्पाप हो और निर्दय परम कहते हैं अद्वय बोलो निर्द्वय बोलो एक ही बात है दो निकल गए जिससे अद्वैत तुम अद्वैत अकेले हो परम ब्रह्म अशी यद वस्तुता वस्तुता तुम कैसे हो जो परम ब्रह्म है वही तुम हो तुम उस भाव में रहो अम ब्रह्माष्टी भाव में रहो ये जो शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि है उसको त्याग त्यागना तुम्हें नहीं पड़ेगा विचार से त्यागो कुछ इसको विचारो इसके स्वरूप और अपना स्वरूप को विचारो तो त्यागने की इच्छा हो जाएगी त्यागना मैंने जहर में विचार से त्याग मैं शरीर आदि से अलग से चिरात्मा हूँ इस बुद्धि में जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा ये कहा समय हो गया है यही रक्त दर्शन